ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्य में भगवान भाष्यकार ने ये ना पश्यति इस प्रथम कंडिका के उत्तरार्ध से लेकर के द्वितीय कंडिका के यद यदेतृदय इस प्रथम वाक्य तक के मूल ग्रंथ को शरीर में प्रविष्ट जो प्रपद द्वारा प्राण है उसमें अनात्मत्व का निश्चायणत्व का ज्ञापन किया ये बताया कि प्रपद द्वारा प्रविष्ट जो प्राण बताया गया है श्रुत्यंतर उसे अंतकरण से अनन्य बताता है या वै प्रज्ञा प्राण प्राण सा प्रज्ञा इत्यादि श्रुति ने प्राण और हृदय प्रज्ञाशब्दित अंतकरण का शब्दित अंतक का ऐक्य बताया है इसलिए ये करण होने से अनात्मा है भले ही शरीर में प्रपत द्वारा प्रविष्ट है तो शरीर तो ऐसे अनात्मा है ऐसे यह भी अनात्मा है और आत्मा है मूर्धा के द्वारा प्रविष्ट हुआ उपलब्धता के रूप में जो वह है आत्मा और उस आत्मा को जानने के साधन के रूप में आत्मज्ञान के साधन के रूप में अंतकरण की वृत्तियों को बताया गया द्वितीय कंडिका के द्वितीय वाक्य से संज्ञानम से लेकर के वश तक के और वश इति यहां पर इति शब्द को उपलक्षण मान करके ये बताया गया कि संज्ञानादि सोलह शब्दित सोलह मात्र वृत्तियां नहीं है और भी वृत्तिया हैं और उन सब वृत्तियों को माना जाएगा प्रज्ञान का नाम धेय। इसे कहा गया सर्वाणी एतानि प्रज्ञान से नामध्ये इस वाक्य से इसी प्रकार की व्याख्या भगवान भाष्यकार ने इस ंडिका काका व्याख्यान करते हुए अंतिम अंतिम भाष्य में बताई कि वृत्तयः प्रज्ञप्ति मात्रस्य उपलब्धो प्रज्ञतिमात्रब्यर्थवा शुद्ध रूपस्य से उपाधि भूता और उपाधि जनित भवन्ति तदुपाधिजनित गुणनामे एव सर्वाण्य प्रज्ञप्ति प्रग्य, मात्र से प्रज्ञान से नामध्येय भा तक का एक वाक्य है तो ये इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार ने बताया था कि यहाँ पर जो उपलब्धता है उसकी उपलब्धि यानी साक्षात्कार तो हो उपलब उपलब्ध अर्थत्वाद का अर्थ हुआ उपलब्धा के साक्षात्कार के लिए अहंतया उपलब्धा का ही साक्षात्कार हो जाए निर्विशेष तया तथा अविषय तया तो उपलब्धा को जब मैं के रूप में जानेंगे और उसमें एक निर्विशेष होने से जात्यादि विशेषताओं से रहित तया उपलब्धता को मय के रूप में जानने से माना जाता है कि उपलब्धता का अविषय तया निशेषत्व रूपेण ज्ञान है इसे दिखाने के लिए उपलब्धता के विशेषण बताए गए थे ब्रह्मण इस पद के द्वारा बताया गया था कि वह निर्विशेष है और शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य इस विशेषण के द्वारा बताया गया था उपलब्धता को निर्विश अविषय वह शुद्ध प्रज्ञान स्वरूप का मतलब स्वयं प्रकाश है किसी अपने से भिन्न ज्ञान का विषय नहीं है शुद्ध प्रज्ञान रूप शब्द का अर्थ है स्वप्रकाश स्वप्रकाश जो होगा वह अविषय रहेगा और ब्रह्म का अर्थ है अपरिचिन्न जो अपरिचिन्न होगा तो उसमें परिच्छेद शब्दित विशेषता नहीं रहेगी निर्विशेष होगा अपरिचिन्न शब्द और निर्विशेष शब्द एक दूसरे के पर्याय है तो इस प्रकार जो अविषयतया निर्विशेष ब्रह्म का यानी का ज्ञान इन संज्ञानादी वृत्तियों के द्वारा होने से माना जाता है संज्ञानादी वृत्तियों को उस ब्रह्म की उपाधि ब्रह्म शब्दित जो निर्विशेष है और शुद्ध प्रज्ञान शब्द जो अविषय उपलब्ध है उसके नामधेय ध्येय है कौन ये संज्ञान आदि पदार्थ अंतकरण की वृत्तियां ये सब चर्चा एक पक्ष में कर दी थी और पक्षांतर को बताते हुए टीकाकार ने बताया था यद इत्यादि से कि संज्ञानादि शब्दों को उनके अर्थ का वाचक इस श्रुति में न मान करके स्वरूप का वाचक मानना इसलिए संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान परिज्ञान इत्यादि का अर्थ निकलेगा संज्ञानादि शब्द संज्ञान ये शब्द आज्ञान ये शब्द और ये शब्द क्या होंगे नाम होंगे किसके नाम नाम क्या नाम होता है बोधक वाचक ऐसे ये संज्ञान आदि शब्द भी वाचक है किसके वाचक है तो कहा प्रज्ञान प्रज्ञप्ति मात्र से तो इन वृत्तियों से विशिष्ट अंतकरण उपहितो चैतन्य को कहा गया प्रज्ञप्ति मात्र प्रज्ञान और उसके नाम हैं उपाधि द्वारा कौन आपके संज्ञानादि शब्द न स्वतः इसका व्याख्यान करते हुए ये बताया गया था एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार के द्वारा उपाधि अद्वारी कृत्य इत्य उपाधि को माध्यम बनाए बिना सीधे सीधे नाम ये संज्ञानादि शब्द शुद्ध ब्रह्म के नहीं है उपाधि द्वारा ही नाम बन जाता है यानी बोधक बन जाता है और वो भी भाग त्याग लक्षणा से ये सब चर्चा हो चुकी है इस व्याख्यान में अंतिम वाक्य है उदाहरण बताया जा रहा है तथा इत्यादि से कि तथा चोक्तम प्राणन एव प्राणो नाम भवती इत्यादि तो सीधे निर्विशेष अविशेष चेतन के वाचक कोई भी शब्द नहीं होते उपाधि द्वारा ही ब्रह्म का वाचक बनते हैं इसे यह श्रुति भी बताती है प्राणन एवं प्राणो नाम भोती इत्यादि श्रुति है इसलिए टीका में भाष्य में भाषकर भगवान ने कहा कि तथा चोकतम ज से वाजस्नेह शाखास्थ श्रुति ने ये बताया कि प्राणन एव प्राणो नाम भवती, तो प्राणन इसमें क्षत्रि प्रत्यय है अर्थ में तो प्राण नामो प्राणो नाम भवती में भवती क्रिया का करता है श्रुति जिस प्रकरण की है वह प्रकृत है आत्मा वहां पर इसलिए भगवती क्रिया का कर्ता होगा आत्मा और प्राणो नाम आत्मा भगवती का मतलब होगा आत्मा का प्राण यह नाम होता है आत्मा प्राण नाम वाला होता है कब तो आत्मा का हमेशा प्राण यह नाम नहीं होगा जब वह प्राणन एव का मतलब प्राणन क्रिया करता हुआ यहां क्षत्रिय प्रत्यय हेतु अर्थ में है क्या मतलब प्राण क्रिया का जब करता बनेगा तभी आत्मा को प्राण इस नाम से कहा जाएगा ऐसे पश्यन् चक्षु तो आत्मा का चक्षु यह नाम भी आता है चक्षु या चे इति चक्षु ऐसे कर्तार्थ में चक्षु शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो चक्षु शब्द का अर्थ निकलता है द्रष्टा तो द्रष्टा के वाचक चक्षु इस नाम वाला आत्मा कब होता है जब पशन का अर्थ दर्शन क्रिया का कर्ता बनता है ऐसे श्रीनवन श्रोता श्रीनवन श्रोत्र ऐसा होता है वहां पर वहां स्रोत्रम में भी स्ट्रन प्रत्ययकर्ता अर्थ में है इसलिए स्रोत्रम का अर्थ है श्रोता चक्षु का अर्थ है द्रष्टा तो द्रष्टा श्रोता इत्यादि नाम वाला आत्मा बृहारण्य श्रुति कहती है तब होता है जब क्रिया का कर्ता बन जाता है तो तत्त क्रिया का क्रिया के कर्ता को इन प्राणादि नामों से कहा जाएगा तो यहाँ पर जैसे श्रुति आत्मा को प्राणन क्रिया रूप उपाधि को लेकर के बता रही है प्राण दर्शन क्रिया रूप विशेषता से युक्त आत्मा को द्रष्टा ऐसे ही ये संज्ञानादी शब्द बताएंगे किसको तो संज्ञादि शब्दों का अर्थ भूत जो वृत्तिया बताई है उन व्रतियों से विशिष्ट चैतन्य को उन से विशिष्ट को संज्ञान आज्ञान इत्यादि नामों से कहा जाएगा ये तथा चोक्तम प्राणन एव प्राणो नाम भूवती इत्यादि इस इसुति का अर्थ निकलेगा यही अर्थ टीकाकार बता रहे हैं तो टीका को देखिए प्राणन क्रियाम क्रियान प्राणोनाम भवती अन प्राणवृत्तिक आत्मन उक्तम तो प्राणन एवं प्राणो नाम भवती यह जो श्रुति है इस श्रुति ने प्राणन क्रिया करने से आत्मा प्राण इस नाम वाला होता है ऐसा बता है तो भवती अने वृत्तिपाधिकमन प्राण नाम वत्व उत्तम तो प्राण वृत्ति प्राणन वृत्ति कहलाती है प्राण की जो रेचक रेचन रूप व्यापार है ना उसे कहा जाता है प्राण और पूरक व्यापार को कहा जाता है अपान वृत्ति अंतस्थ वायु मुखनाशिका के द्वारा बाहर निकल रहा है तो प्राणन क्रिया हो रही है और बाह्य वायु अंदर प्रवेश कर रही है मुखनाशिका के द्वारा तो माना जाता है पूरक यानी अपानन क्रिया हो रही है तो जब प्राणन रूप क्रिया करता है यानी अंदर की वायु को मुखनाशिका के द्वारा बाहर करता है करती है आत्मा तो उस आत्मा को कहा जाएगा प्राणन क्रिया करने वाला आत्मा तब उसे प्राण यह नाम आएगा इस अभिप्राय से यह कहा कि प्राणन क्रिया प्राणो नाम इति अनेन इति अनेन वाक्यन इस श्रुति वाक्य से प्राणन वृत्ति कम आत्मन प्राण नाम वत्व उत्तम प्राण नामवत्व यानी प्राण यह नाम आत्मा का बताया गया लेकिन शुद्ध आत्मा का नहीं प्राणन वृत्ति उपाधिक आत्मा का तो प्राणन उपाधिक प्राणन रूप वृत्ति उपाधिक नाम है आगे कहते हैं ये तात्पर्य अर्थ बताते हुए कि यद्यपि तत्र अपि उक्त यद्यपी इति भाव ये कहते हैं बृहदारण्य श्रुति जो है प्राणन एवं प्राणो नाम भवती। इस क्रिया की अपेक्षा इस श्रुति के द्वारा जो प्राण यह नाम बताया गया है प्राणन वृत्तिपाधिक्मा का इस श्रुति की अपेक्षा संज्ञानादि को बताया जा रहा है विलक्षण संज्ञानादि वाक्य को तो संज्ञानादि वाक्य को विलक्षण बताया जा रहा है यद्यपि इत्यादि से पूर्व पक्षी के द्वारा और तथापि इत्यादि से सिद्धांती कहते हैं यहां तथा चोक्तम प्राणन एव प्राणु नाम भूती इस वाक्य को बताते समय भाष्यकार भगवान का अभिप्राय यह रहा तथापि इत्यादि से वो अभिप्राय बताया जाएगा अभिप्राय को बताने के लिए पहले लक्षण्य की शंका करता है कि यद्यपि संज्ञानादी नाम नाम तत्र न औपाधिक तम पांच नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है टिप्पणी कार ने तो ते प्राणन वाक्य प्राणन वाक्य जो प्राणन ये वो प्राणु नाम होती है बृहदारण्य ब्रह, वाक्य इस बृहदारणिक वाक्य में ये संज्ञानादी नाम औपाधिक है आत्मा के ऐसा नहीं बताया गया है संज्ञान आदि नामों में औपाधिकत्व नहीं बताया गया है जैसे प्राण चक्षु श्रोत्र इत्यादि नामों में बृहदारण्यक श्रुति औव बता रही है उपाधि निमित्तकत्व बता रही है ऐसे उपाधि निमित्तकत्व संज्ञानादि नामों में यह प्राणन एवं प्राणो नाम होती वाक्य नहीं बताता है ये तो पूर्व पक्षी का कथन है इसे सिद्धांती भी यद्यपि करके मानते हैं यद्यपि ऐसा है तो भी संज्ञानादि को आत्मा के औपाधिक नाम ही माने जाएंगे कहा जाएगा क्यों तो कहते तथा तुल्य न्यायतयाम अभी औपाधिकम उक्त प्राय तो एक शब्द से लेना संज्ञादि नाम को तो ये मैंने यानी संज्ञादी नाम शब्दानाम नाम तो संज्ञादी शब्दों में भी औपाधिक्व यानी उपाधि निमित्तकत्व उक्त तो प्राणादि में प्राणादि नामों में औपाधिकव का कथन होने से जैसे प्राणादि आत्मा के नाम है ऐसे संज्ञाना संज्ञानादि भी तो नाम है इसलिए प्राणादि कुछ नामों में औपाधिकत्व है तो आत्मा के जितने भी नाम हैं, संज्ञा आदि अन्य श्रुति ने बताए हुए भी वे भी औपाधिक ही होंगे ये न्याय लगेगा वहां पर तुल्य न्याय इसलिए कहते हैं कि तथापि तुल्य न्याय तया तो वहां औपाधिकत्व बताया तो यहां पर भी औपाधिकत्व ही रहेगा इसलिए संज्ञानादि को माना जाएगा आत्मा के औधिक नाम उपाधि निमित्तक नाम इति भाव यह भाव यानी अभिप्राय भाष्कर भगवान का है बृहदारण्यक श्रुति को यहाँ पर बताने का तथा चोक्तम प्राणन एवं प्राणो नाम भवती इत्यादि श्रुति को बताते समय ये भाष्कर भगवान का अभिप्राय रहा अब ये तद उत्तम इससे पूरा अभिप्राय स्पष्ट करते हैं टीकाकार जो भाव बताया गया उस भाव को स्पष्ट किया जा रहा है कि संज्ञान आदि शब्दा प्रकाशात्मक वस्तुवाचीन जो संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम इत्यादि वश इति यहां तक के शब्द बताए गए हैं आत्मा के प्र, प्र, प्रज्ञान के नामध्येय ये सब शब्द प्रकाशात्मक पदार्थ को बताने वाले हैं इसलिए कहते हैं प्रकाशात्मक वस्तुवाचीन प्रकाशात्मक वाचिन में वत्स परिभाषण धातु से नीनी प्रत्यय हुआ है स्वभाव अर्थ में प्रातिपदिक प्रकाशात्मक वस्तु वाचिन रहेगा ना वाचिन में नीनी प्रत्यय है वह स्वभाव को बताता है तो संज्ञान शब्दों का स्वभाव है कि वे प्रकाशात्मक वस्तु को बताते हैं तो प्रकाशात्मक पदार्थ को बताना जिनका स्वभाव है उन्हें कहा जाएगा प्रकाशात्मक वस्तुवाची कौन है वे संज्ञानादि शब्द कौन से हैं वे संज्ञान शब्द तो यहां पर द्वितीय कंडिका में द्वितीय वाक्य में बताए गए शब्द संज्ञानम आज्ञानम इत्यादि ये सब शब्द प्रकाश रूप पदार्थ को बताते हैं स्वभावत अब वो प्रकाशात्मक वस्तु का वाचकत्व उनमें कैसे आएगा इसे स्पष्ट करने के लिए आगे लिखते हैं कि न चाक्षात अंतकरण नाम, जड़ा नाम प्रकाशात्मकत्वम संभवती इति इति प्रकाशात्मक वस्तु वस्तुनि एव वस्तूनी अभ्यास प्रकाशात्मक अधिष्ठा भूत अति प्रकाश पर्यवसान गका प्रज्ञा इति यानी का अन्वय करना इति एत उक्तम भवती के साथ जो शुरू में एतद उक्तम भवती है ना उसको इति के पास ले आना यह बताया जा रहा है यानी अंततोगत्वा गज्ञान आदि को माना जाता है प्रज्ञान के नाम यानी बोधक स्वभावतः तो वे प्रकाशात्मक वस्तु को बताते हैं और इन संज्ञानादी शब्दों का विशेषण है दूसरा कि तासाम ताम इति कल्पयंतो क्या इति कल्पयंत अधिष्ठान भूतम तो ये जो तासाम प्रकाशात्मक आध्यासात एवं ऐसा में करना कल्पयंत ये भी एक विशेषण प्रथमांत जितने विशेषण हैं न इस वाक्य में वे सब संज्ञानादी शब्दों के विशेषण हैं और बीच में उन विशेषणों का उपपादक शब्द प्रयोग भी आया है तो संज्ञादि शब्द प्रज्ञान से नामधेयनीत तो उक्तम होती ऐसान्वय करना अब ये संज्ञानादी शब्दों में प्रज्ञान नामधेयत्व सिद्ध करने के लिए उपाधि निमित्त नाम नामधेयत्व है ये सिद्ध करने के लिए बीच वाले विशेषण है एक तो कल्पयंत ये प्रथमा बहुचन है ना और दूसरा अतिरिक्तम प्रकाशम गमयंत और तीसरा ओ ओ कोई नहीं है ये दो विशेषण हैं तो पहला जो विशेषण है कल्पयंत इसका अर्थ होता है कल्पना करते हुए संज्ञानादि शब्द कल्पना करते हुए कल्पना करते हुए संज्ञानादि शब्द प्रज्ञान के नामधेय बनते हैं ऐसा नुए करना है इसके लिए क्या कल्पना वे करते हैं तो अपने वाच्य को खोजते हैं वो स्वभावत तो उनका वाच्य कौन बनता है प्रकाशात्मक पदार्थ प्रकाशात्मक पदार्थ को बताना उनका स्वभाव है ना इसलिए वे खोज रहे हैं कि हमारा अभिधेय रूप प्रकाशात्मक पदार्थ कौन है ये खोज रहे हैं कौन संज्ञान शब्द तो यदि संज्ञानादी शब्दों का जो अर्थ बताया गया है अंतकरण की वृत्तिया ये संज्ञानादी शब्द का अर्थ बताया गया था ना तो ये कहते हैं कि वे जो अंतकरण की वृत्तियां है संज्ञानादी शब्दों का अर्थ के रूप में बताई गई वे वृत्तियां तो जड़ है प्रकाशात्मक नहीं है यहां प्रकाश शब्द से लेना चेतन तो चेतन प्रकाशात्मक तो अंतकरण की वृत्तियां नहीं होगी वे जड़ है क्यों तो अंतकरण स्वयं जड़ है भौतिक होने से अंतकरण का उपादान कारण भूत जड़ होने से अंतकरण भी जड़ भूतों का परिणाम जड़ ही रहेगा अर्जड अंतकरण की परिणाम रूपा ये वृत्तियां भी स्वतः जड़ ही होगी तो इसलिए कहते हैं कि अंतकरण वृत्ति नाम वृत्तीना जड़ाण प्रकाशात्मकत्व न चवती साक्षात न च संभवती ऐसा अनुय करना तो जड़ जो अंतकरण की वृत्तियां हैं उनमें स्वभावतः यानी स्वरूपतः साक्षात शब्द का अर्थ निकलेगा कि स्वरूपतः अंतकरण वृत्तियां जड़ होने से प्रकाशा प्रकाशात्मकत्व संभव नहीं है नचकान्वय संभवती के साथ है इति यानी इस कारण से अंतकरण वृत्तियां यदि संज्ञानादि शब्दों का वाच्य है अभिधेय है तो उन्हें अभिधेय बनने के लिए स्वतः उनमें प्रकाशात्मकत्व नहीं है तो औपचारिक प्रकाशात्मकत्व लाना होगा तो उनमें प्रकाशात्मक वस्तु के संसर्ग से प्रकाशात्मकत्व कैसे आएगा तो जैसे जल में दाहकत्व स्वतः नहीं है स्वतः दाहक अग्नि के साथ तादात्म्य जल का होने से दहाकत्व आता है ऐसे स्वतः प्रकाश स्वरूप जो वस्तु होगी स्वप्रकाश जो वस्तु होगी उस स्वप्रकाश वस्तु में इनका तादात्म्य दिखाना पड़ेगा जैसे दाहक अग्नि में जल का तादात्म्य होने से जल में दाहकत्व आता है ऐसे ही स्वयं प्रकाश वस्तु में यह तादात्म्यपन्न है तो जड़ और चेतन का तादात्म्य कैसे होगा वास्तविक जड़ और चेतन का तादात्म्य तो हो नहीं सकता विरोध होने से इसलिए मानना पड़ेगा अध्यास से ही तादात्म्य हुआ है आध्यासिक तादात्म्य है इस अभिप्राय से लिखते हैं इति प्रकाशात्मक वस्तु प्रकाशात्मक वस्तु है स्वयं प्रकाश आत्मा और उसमें अध्यासात एवं इन अंतकरण वृत्तियों का स्वयं प्रकाश आत्मा में अध्यास होने से ही क्या क्या है कि संज्ञादि शब्द शब्दों का वाच्यत्व वाच्य अध्यासात आएगा तो इति प्रकाशात्मक वस्तुनि अध्यासात एव तासाम प्रकाशात्मकत्वम तो जैसे स्वतः अदाहक जल में अग्नि के संपर्क से दाहकत्व है ऐसे स्वतः प्रकाशात्मक वस्तु के संसर्ग से जड़ अंतकरण वृत्तियों में भी प्रकाशात्मक आएगा तो यानी जड़ वृत्ति नाम अध्यासात् प्रकाशात्मकत्व इति कल्पयत ऐसी कल्पना करते हुए कल्पयंत ज्ञापयत क्लिपु धातु ज्ञान अर्थ में भी होता है इसलिए इति इति ज्ञापयत के हिजंत ही है नहीं तो कल आ, कल्पयन ऐसा होता है या नीच होने से कल्पयंत निजंत नहीं होगा तो कल्प, आ, कल्पन न संकल्पन इत्यादि आता है ना कल्पन तो कल्पयंत कौन होंगे संज्ञादि तो शब्द तो संज्ञादि शब्द अंतकरण वृत्तियों में स्वत चेतन आत्मा में अध्यास से ही प्रकाशात्मकत्व का ज्ञापन करते हुए ये संज्ञानादि शब्द क्या कर रहे हैं कि अधिष्ठान भूतम् अतिरिक्त प्रकाशम गमयंत तो अंतकरण वृत्तीया स्वतः जड़ हैं उनमें जिस में अध्यस्त होने से चैतन्य आ रहा है प्रकाशाक प्रकाशात्मकत्व प्रकाश आ रहा है वह मुख्य प्रकाश स्वरूप जो वस्तु है जैसे स्वतः अदाहक जल में दाहकत्व जिसके संबंध से आ रहा है उसको मुख्य दाहक कहा जाएगा स्वतः दाहक कहा जाएगा ऐसे जड़ वृत्तियों में प्रकाशात्मकत्व जिस अधिष्ठान के संपर्क से आ रहा है वह अधिष्ठान इनसे अलग है जल से अलग अग्नि है जैसे मुख्य दाहक ऐसे स्वतः जड़ अंतकरण वृत्तियों में जिस अधिष्ठान के संपर्क से आ रहा है प्रकाशात्मकत्व वह प्रकाश स्वरूप अधिष्ठान इन अध्यस्त अंतकरण वृत्तियों से अतिरिक्त है तो अधिष्ठान भूतम अतिरिक्त प्रकाशम यानी चैतन्यम तो अतिरिक्तम चेतनम गमयंत ये कौन गमयंत संज्ञानादी शब्द तो संज्ञानादी शब्द एक अतिरिक्त प्रकाश का ज्ञापन कर रहे हैं किससे अतिरिक्त तो वृत्तियों से अतिरिक्त और इसलिए पर्यवसान गकाशात्म प्रज्ञान से नाम धेयानी एक भवति ऐसा लगाना तो प्रकाशात्मक क्या पर्यवसान गर्यवसान गति तो का अर्थ है फलत अंत तो गो पर्यवसान गति के पर्यावाचक शब्द बताएं नौ नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कारण पर्यवसान का अर्थ निकलेगा अंतो ग या फलत अर्थात इति पर्याय परंपरा क्या मतलब ये पर्यायवाचक शब्द है पर्यवसान गति कहो अंतत्व कहो या फलत कहो या अर्थात कहो तो अर्थात क्या होगा पर्यवसान गत्याने अर्थात प्रकाशात्मन प्रज्ञान से नामधेयती इसलिए परंपरा या अंत गलत ये हो जाएगा कि यह प्रज्ञान के ही नामधेय बनेंगे कौन संज्ञान आदि शब्द ये बात उक्त होती है किसे प्रज्ञा प्रज्ञप्ति मात्र से प्रज्ञान नामधेयानि नामधेयती इस भाष्य वाक्य का ये तात्पर्य निकलता है अब आगे हैं भटीका में अत्र अ संना जड़ा वृत्तीना प्रकाशात्मक वस्तुवाचक यही है ना तो वस्तुवाचक नामकत्व अनुपपत्ते तद व्यतिरिक्त प्रकाशरूपो अस्ति इति अस्त तो ये कहते हैं तो सर्वान्नेवयेतानि प्रज्ञान से नाम धेयानी होती इस वाक्य को यहाँ पर अत्र शब्द से लेना दस नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने कहा जो भाष्य में सर्वाण्य प्रज्ञप्ति मात्र से प्रज्ञान से ये वाक्य है ये अत्र शब्द से ग्राह्य है तो इस वाक्य में जो संज्ञादी नाम अनित्यत्वेन अन्य नड़ा नाम, नाम तो ये जो संज्ञादी शब्दों की अर्थभूत वृत्ति है वे कैसी हैं जड़ हैं और वे स्वभाव तो बताते हैं प्रकाश रूप यानी चेतन रूप अर्थ को तो जो जड़ अंतकरण की वृत्तिया है उनमें वृत्तियों में जड़ का ज्ञापक हेतु है अनित्यत्वेन अंतकरण ये वृत्तियां जड़ क्यों है अनित्य होने से जो जो भी अनित्य वस्तु है वह जड़ है जड़त्व यत्र यत्रित्यत्व तत्र जड़त्व ये एक व्याप्ति है तो जहां पर व्याप्य रहेगा वहां व्यापक को रहना जरूरी है तो वृत्तियों में व्याप्य जो अनित्यत्व है किसका व्याप्य है? अनित्यत्व किसका व्याप्य है जड़त्व का तो ये जो वृत्तियां हैं संज्ञान आदि शब्दों का अर्थभूत उनमें अनित्यत्व होने से अनितत्व का व्यापक जो जड़त्व है वह होना जरूरी है इसलिए जड़त्व का निश्चय होगा जैसे धूम है तो वन्नी का होना जरूरी है तो धूम दर्शन वन्नी का निश्चायक होता है तो वृत्तियों में अनित्यत्व तो देख रहे हैं हम लोग और ये अनित्व तो वृत्तियों के जड़त्व का निश्चायक होगा जैसे धूम दर्शन पर्वत में वन्नी का निश्चायक होता है, देखु देखु दृश्यत्तों दृश्यत्तों है। क्या चाहे दृश्यत्व को भी है दृश्यत्व तो है ही है अनित्व भी है तो जैसे आ? वो तो लौकिक उदाहरण में अनित्य चे, चेतन कौन देखा जा रहा है तो जीव में भी चे, चेतन अंश ये जो तुलसीदास जी का रामायण पढ़ा, पढ़ा है कि नहीं कभी चेतन अंश जीव अविनाशी तो जीव में जो चेतन अंश है ना वो अविनाशी ही है और जो उपाधि अंश है वह अनित्य है वह अनित्य है इसलिए अनित्यत्व भी जड़त्व का वो है ज्ञापक चेतन अंश में अनित्यत्व न होने से जड़त्व नहीं है तो गत्या ने क्या अत्र संज्ञानादि नाम अनित्यत्वेन पर्यवश अदीना जडवृत्ती प्रकाशात्मक वस्वाचक अनुपपत्ते तो ये जो संज्ञा जडवृत्ती है इनमें प्रकाशात्मक वस्तुवाचकत्व संभव नहीं है संज्ञानादी शब्दों में संज्ञानादी आदि नामकत्व अनुपत्ति यानी जड़ वृत्तियों में संज्ञानादी आदि नामकत्व की अनुपपत्ति है वृत्तियां तो अभिधेय है ना और किसकी अभिधेय है संज्ञानादी शब्द की लेकिन इन संज्ञानादी शब्दों का अभिधेयत्व उनमें संभव नहीं है संज्ञानादी नाम उनके संभव नहीं है क्यों जड़ होने से क्योंकि यह संज्ञानादी शब्द प्रकाशात्मक वस्तु के वाचक है पहले बताया था ना कि संज्ञानादी शब्द प्रकाशात्मक वस्तु के स्वभावतः वाचक है निनी प्रत्यय प्रत्यंत वाची शब्द का प्रयोग करके तो संज्ञानादी नाम नामकत्व का मतलब है संज्ञानादी है नाम जिन वृत्तियों का उनक, उनको कहा जाएगा संज्ञानादि नामिका उनमें रहने वाला धर्म होगा संज्ञानादी नामकत्व और ये संज्ञान आदि नामकत्व की अनुपपत्ति है उपपत्ति नहीं है क्या मतलब युक्ति से सिद्धि नहीं होगी उपपत्ति कहते हैं निश्चय को अनुपपत्ति का अर्थ हो जाएगा अनिश्चयात् युक्ति से निश्चय नहीं होगा अयुक्ता है ये संज्ञान आदि नामकत्व अनुपत्ति का अर्थ निकलेगा अयुक्तत्वात् संज्ञानादि नामकत्व अयुक्तत्वात और संज्ञानादि नामकत्व में बहुरी समास हुआ है पीतांबरम जैसे ऐसे संज्ञानादि नाम है नाम है जिनका उन्हें कहा जाएगा संज्ञान नामक वो हो जाएगी प्रकाशात्मक वस्तु और उसमें रहने वाला धर्म हो जाएगा संज्ञानादि नामकत्व और ये जड़ होने से अप्रकाशात्मक होने से वृत्तियों में उपपन्न नहीं हो पाएगा स्वतः उपपन्न नहीं हो पाएगा जब तक वह चेतन वस्तु से संपर्क नहीं करेगी अचेतन वस्तु के साथ संपर्क वृत्तियों का कैसे होगा उसमें अध्यस्त होने से इसलिए कहते हैं तद व्यतिरिक्त कश्चित प्रकाश रूपो अस्ति इति इतिम तो वृत्तियों में स्वत प्रकाशकत्व संभव न होने के कारण संज्ञादि नामकत्व सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो तदव्यतिरिक्त यानि संज्ञादि वृत्ति व्यतिरिक्त कच्चित प्रकाश रूपो अस्ति कोई न कोई प्रकाश रूप याने चेतन आत्मा है कोई न कोई चेतन है ये निश्चित होगा और तस्यादि वाच्य अनुपत्ति नहीं ये अलग हो गया क्या हा कश्चित प्रकाश रूपो प्रकाश रूपो अस्ती उतम उसके बाद है आगे त, त, त, त, तथा हमने तस्या दूसरी पंक्ति पढ़ी थी तो तथा संज्ञानादि शब्द प्रज्ञानं, प्रज्ञानं, इत्यत्र इव रूपा न भवति इति तत्म तो ये कहते हैं तथा शब्दवाच्योक्तिया तो ये जो है प्रज्ञान संज्ञान आदि शब्दों का वाच्य है जो वृत्तियों से अतिरिक्त वृत्ति का अधिष्ठान रूप प्रकाश है प्रकाशात्मक पदार्थ है वह उसी का नाम ये संज्ञान आदि शब्द है करके बताया जा रहा है ना प्रज्ञानस्य प्रज्ञान वा नाम वाम इसमें प्रज्ञानस्य ये जो शेष्यंत पद है उस प्रज्ञान पदार्थ को यहां पर बताया जा रहा है और एक प्रज्ञान शब्द आया प्रथमांत वो कहा पर आया विज्ञानम प्रज्ञानम यहां पर वह प्रज्ञान शब्द तो बताता है तात्कालिक प्रतिभा को तत्काल निर्णय अनुकूल जो सामर्थ्य रूपावृत्ति है उस वृत्ति को बताने वाला जो वृत्ति विशेष को बताने वाला प्रज्ञान शब्द है उसकी अर्थभूत वृत्ति यहां पर प्रज्ञान से शेष्टंत पद का अर्थ नहीं है जो संज्ञानादि शब्दों के अर्थ को बताने वाला प्रज्ञान से ष्यंत पद है वह पूर्व में आई हुई प्रज्ञान शब्द की अर्थभूत वृत्ति विशेष नहीं है उससे अलग यहां पर नित्य चेतन है ये यह यहां पर बताया जा रहा है कि तथा संज्ञानादि शब्द वाच्यत्व तो उक्तिया प्रज्ञान में संज्ञानदि शब्द वाच्यत्व तो बताया गया न कि संज्ञानादि शब्दों का अर्थ पर्यवसान गत्या प्रज्ञान होगा तो ये जो प्रज्ञान है वह तत्प्रज्ञान विज्ञानम प्रज्ञानम इत प्रज्ञार रूपावृत्तिर भवति। उस प्रज्ञान का अर्थ प्रज्ञता रूप वृत्ति नहीं समझना वृत्ति विशेष नहीं समझना विज्ञानम प्रज्ञानम ये द्वितीय कंडिका में ही आया हुआ द्वितीय वाक्य है और वहां पर जो प्रज्ञान शब्द का अर्थ बताया है प्रज्ञता वह इस संज्ञानादि शब्दों के अर्थभूत तो प्रज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है वह वृत्ति वो तो नाम कोटि में आएगी ना वो तो प्रज्ञान नाम कोटि में गया अभिधेय कोटी में प्रज्ञान आने वाला वो अलग प्रज्ञान है वो नामी है इस अभिप्राय से लिखते कि न न नृत्तिर नवती संज्ञान आदि वाच्य अनुपत्ति तो, तो तस्या ने वो जो प्रज्ञतारूप वृत्ति है उस प्रज्ञतारूप वृत्ति में संज्ञादि वृत्ति विशेष के वाचक शब्दों का वाच्यत्व संभव नहीं है तो वाच्यत्व, अनुपत्ति तथा संज्ञादी सर्वाणी एकस्य प्रज्ञानस्य से इसलिए क्या होगा कि संज्ञानादी ये सभी के सभी सोलह शब्द और इति शब्द से उपलक्षण विधया ग्राह्य अन्य शब्द भी उन सब शब्दों का अर्थभूत जो एक प्रज्ञान है उस प्रज्ञान के नाम हो जाएंगे ये संज्ञादि सभी शब्द तो नामानि नामानी इतिहा तत्प्रज्ञान तत्प्रज्ञान एकम तो प्रज्ञान से मैं यानी वाच्य में एकत्व बता करके संज्ञान आदि वाचक शब्दों में तो अनेकत्व बताया गया और उनके अर्थभूत तो प्रज्ञान सेव नामधे में एक वचन का प्रयोग करके एकत्व बताया गया है वह एक बताता है कि ये कह रहे हैं कि प्रज्ञान से इति च यानि एक वचन शब्द का प्रयोग होने से प्रज्ञान एक है अर्थभूत प्रज्ञान और उसके अभिधान अनेक है नामधे तो तत्प्रज्ञान एकम वृत्ति अनुगतम और वो संज्ञादि शब्दों की अर्थभूत वृत्तियों में सब वृत्तियों में अनुगत है जो इन सब शब्दों का अर्थभूत तो प्रज्ञान है वह एक है और इन संज्ञानादि वृत्तियों में से प्रत्येक वृत्ति के साथ उसका अन्वय है जैसे माला के 108 मणि एक दूसरे से अलग अलग है लेकिन वे जिस धागे में अनुसूत है वह धागा एक है उनसे अतिरिक्त है और उन परस्पर भिन्न सभी मणियों में अनुसूत है संश्लिष्ट है ऐसे ही ये जो अभि संज्ञानादि शब्द जिसके नामधेय बताए जा रहे हैं वह प्रज्ञान इन संज्ञानादि वृत्तियों से अलग है संज्ञान आदि वृत्तियों में से प्रत्येक के साथ अधिष्ठानत्वेन रूपे नन्वित है ये सब के सब उसी में अध्यस्त हैं। तो अध्यस्त का तो परस्पर भेद है वे लक्षण्य है और अधिष्ठान उन सब में अनुसूत एक रूप है प्रज्ञान उसी प्रज्ञान के वे लक्षक बन रहे हैं अधिष्ठान जो प्रज्ञान उसके लक्ष्य बनेंगे कौन ये संज्ञानादी शब्द इस अभिप्राय से लिखा कि तथा एकस्य इति सर्वाणी प्रज्ञान नाम सर्ववृत्ति तत्प्रज्ञान इति उत्तर और तद अनेकत्वे तत्दवृत्ती गृत्तिगता प्रज्ञा न तमकनामकत्व अनुपत्ते अनुपपत्ते तो तद अनेक इसमें तत्शब्द का अर्थ है वो प्रज्ञान संज्ञानादि नाम का लक्ष्य जो प्रज्ञान है उस प्रज्ञान को यदि अनेक कहेंगे प्रज्ञान अनेक होंगे तो क्या होगा फिर तो तत्द वृत्तिगता नाम प्रज्ञा नाम तो फिर तो संज्ञान आदि नामों में से एक एक नाम का ही वह अर्थ बनेगा अनेक होंगे तो तो संज्ञान वृत्ति विषय उपहित प्रज्ञान अलग आज्ञान वृत्ति उपहित प्रज्ञान अलग तो उसे फिर संज्ञान वृत्ति उपहित प्रज्ञान को बताने वाला केवल संज्ञान शब्द ही रहेगा वो आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान इत्यादि शब्दों का अर्थ नहीं बन पाएगा ये यहां पर कहा कि तत्व तद अनेक तत्द वृत्तिगता नाम प्रज्ञा नाम तत्नामक सर्व नामकत्व अनुपत्ते तो सर्वनामकत्व में यहाँ सर्वादि गण ऐसा नहीं समझना सर्व शब्द से सर्व शब्द से लेना संज्ञानादि सब तो संज्ञानादि सब नाम इसके नहीं हो पाएंगे तो संज्ञानादि सब नाम है जिसके उसे कहा जाएगा सर्वनामक और उसमें एक धर्म रहेगा सर्व नामकत्व उसकी उपपत्ति कब होगी जब संज्ञानादि वृत्ति में अनुसूत प्रज्ञान पदार्थ को एक मानेंगे तब संज्ञान सर्वनामक की उपपत्ति होगी और वृत्ति में अनुसूत चैतन्य को अलग अलग मानेंगे यदि तो फिर संज्ञानादि सर्वनामकत्व की उपपत्ति नहीं हो पाएगी ये लिखा गया ये थोड़ा और एक वाक्य है इसको पूरा किया जाए इति एक वचन और प्रज्ञान अनेक पर प्रज्ञान प्रज्ञान पदार्थ को से की भी उपपत्ति नहीं हो पाएगी यह सब हेतु है अतो अतः का अर्थ है एकत्वाद प्रज्ञान से एक संज्ञान आदि शब्द जिसके लक्ष्य बन रहे हैं वह प्रज्ञान पदार्थ विशुद्ध ज्ञान स्वरूप एक होने से ये नाम धेयानी इति सैन वा पश्यतीमया सर्वण तदृत्तिव्यतिरिक्त स्वशात्मकसाक्षीगत सर्व सर्व एक आत्मा शोधि तो ये पश्यती से प्रज्ञान सेव नामधेय भ तक के मूल ग्रंथ से क्या हुआ कि तद वृत्ति से व्यतिरिक्त यानी संज्ञान आदि वृत्तियों से अलग उस वृत्ति से उपहित जो साक्षी है वो कैसा है स्वप्रकाशात्मक है और वो एक वृत्ति का मात्र साक्षी नहीं है अपितु तो सर्व साक्षी और संपूर्ण जगत का साक्षी है तो सर्ववृत्ति साक्षी जो सर्ववृत्ति अनुगत है वह एक है अनेक नहीं है इस प्रकार ये आत्मा शोधित यानी तोम पदार्थ का शोधन हुआ तत्वी तो तो वाक्यगत तोम पदार्थ का शोधन कहा जाएगा और प्रज्ञानम ब्रह्म में ब्र, प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यगत प्रज्ञान पदार्थ का शोधन बताया गया अब तृतीय जो कंडिका आएगी इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं